पहिए दो दो उम्रदराज पहिए कारखाने की दीवार से टिका कर रखे हुए थे एक साइकिल का पहिया था, दूसरा गाड़ी का था। अलग थर पड़े वे यूं समय बिताने के लिए अपना अतीत याद करने लगे गाड़ी का पहिया बोला मुख्य सड़क पर दौड़ लगाने के क्या मजे थे हवा सीटी बजाती थी टायर सरसराते थे साइकिल के पहिये ने कहा कस्बे की अद्भुत सड़कों पर घूमना कितना सुहाना था चिड़िया चहचह थी पेड़ काना खुशी करते थे फिर कारीगर ने कार के पहिए को कार में व साइकिल के पहिये को साइकिल में लगा दिया और वो दोनों वाहन चल पड़े परंतु गाड़ी का पहिया खड़खड़ करता और डगमगाता वो बिल्कुल बेकार हो चला था साइकिल पहिये की हालत भी इससे बेहतर नहीं थी कारीगर से हिलाते हुए अपना औजार ढूंढने चला गया बूढ़े पहिए कारखाने की दीवार पर फिर से एक बार मिले वे कुछ देर तक चुप रहे फिर छेपते हुए मुस्कुराए कार के पहिये ने हिम्मत की फिर से सड़क पर दौड़ना कितना मजेदार रहा साइकिल के पहिए ने आँख भरी कस्बे की पगडंडी पर घूमना कितना सुखदाई था परंतु वे दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे